नमस्कार आज 9 दिसंबर दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर ती काश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे कि हम पिछले कुछ सप्ताहों से काश्मीर शिव दर्शन की मूल अवधारणाओं पर चिंतन करते आ रहे हैं और उसी क्रम के अंतर्गत हम पुनः जो हमारा आद्वैत शिव दर्शन है उसकी मूल अवधारणाओं पर कुछ आगे और चिंतन करने के लिए तत्पर हैं और आज जैसे कि हम पिछली बार पहले तो हमने ये समझ लिया था कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करने में स्वयं को इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित किया ये बात हमें ठीक से समझ में आ चुकी थी इसके बाद हमने इन 36 तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था कि ये 36 तत्व क्या हैं और अपने आप में उनका क्या महत्व है लेकिन मूल रूप से उन छत्तीस में से प्रत्येक तत्व मात्र शिव है और शिव के सिवा कुछ भी नहीं वो सृष्टि के समस्त शक्ति वो सृष्टि निर्माण के लिए हो या हमको जो द्वित दृष्टि से दिखाई देती है आपस में विरोध करने वाली शक्तियाँ भी समस्त शक्तियों का एक ही स्रोत है और वो है स्वतंत्र शक्ति जो परमेश्वर की अपनी स्वतंत्र शक्ति अब इसके बाद <coughs> शिव की जो हमारी अवधारणा है कि वो समस्त सृष्टि का एकमात्र स्रोत है और वो कभी भी क्रियाहीन नहीं होता तो समस्त सृष्टि का रचनाकार है और वो सतत क्रियाशील है उसकी क्रियाशीलता कभी रुकती नहीं कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भगवान शांति से बैठे हैं और संसार चल रहा है ऐसा नहीं है संसार के रूप में वह स्वयं क्रियाशील है और वो जो पांच क्रियाएं करते हैं सृष्टि स्थिति संवार तिरोधन और अनुग्रह उनके बारे में हम पिछले दो सप्ताह में पढ़ चुके हैं कि अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं जब उस अन्य रूपों में होते हैं वो पत्थर के रूप में भी शिव हैं व्यक्ति के रूप में जीव जंतुओं के रूप में तो समस्त सृष्टि की समग्रता के रूप में वो शिव हैं लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अपने स्वरूप को छिपाते हैं इसी को तिरोधन कहते हैं और वो अनुग्रह है जब परमेश्वर अपने स्वरूप को प्रकट कर देते इस तरह से हमने इस चीज़ को समझा था इसके अलावा हमने समझा था कि जो पूरा ब्रह्मांड है वैसा ही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है और हम उस ब्रह्मांड के दर्शक ही नहीं वर रचयिता है कभी कभी हमको लगता है इस माया के आवरण के अंदर हमको अपने आप को दीनहीन दर्शक समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी मजबूरी देखना क्योंकि हम उसको अन्यथा नहीं देख सकते क्योंकि हम मजबूर हैं हम इस संसार में जो हो रहा है उससे अलग है जबकि ये सत्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी अब सिद्ध हो चुका है कि जो समस्त सृष्टि है वो हमारी अपनी ही चेतना का विकास है और इस चेतना के बगैर इस सृष्टि का कोई अस्तित्व तो नहीं हो सकता तो ये समस्त अवधारणाएँ हम धीमे धीमे करके समझ चुके हैं इसके बाद हमने उपायों के बारे में पढ़ा था कि एक है आणवो उपाय जो हमारे समस्त सृष्टि में हमारा आसरा लेकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या परमेश्वर की ओर अग्रसर होते हैं जिसमें हम सब चीज़ का सहारा लेते हैं संसार की हर वस्तु का सहारा लेते हैं और इन सहारों के चार वर्गीकरण भी हैं जिनको समय पर हम पढ़ेंगे उच्चारकरण ध्यान और स्थान प्रकल्पना या स्थान परिकल्पना तो ये उस जब हम तंत्रालोक पढ़ेंगे इनको विस्तार से समझेंगे कि आणु उपाय के चार अलग अलग हिस्से हैं स्थान करण ध्यान और स्थान प्रकल्पना लेकिन इनको अभी विस्तार से समझने का यहाँ समय नहीं है यहाँ हम इतना समझ सकते हैं कि आणु उपाय वो है जो समस्त सृष्टि की सहायता से मनुष्य समस्त सृष्टि को समेटकर वो धीरे धीरे हमारे अपने आत्मा तक आता है और वहाँ से वो आत्मा को उत्थान करता है जब वो आत्मा तक आ जाता है अपने आत्मा का एहसास होने लगता है उस समय शाक्तोपाय का साधक हो जाता है और अपने आत्मा का उत्थान करते वक्त तो वो शाक्तोपाय का उपयोग करता है और अंततः जब वो शिवावस्था तक पहुँचने वाला होता है तो वो श्याम्बापाय का साधक हो जाता है जहाँ पर कि वो अपने गुरुदेव से अभिन्न हो जाता है उस स्थिति में उसे आप कुछ नहीं करना होता है वर विचारहीनता ही उस समय एक वो चीज है जो उसे पूर्ण शिवत्वता का अनुभव दे सकती है इसलिए उसको अपने आप को विचारहीन करना आवश्यक होता है लेकिन वो है की उच्चतर स्थिति का स्थान है तो हमने उपाय पड़े इसका अलावा एक होता अनुपाय जहां पर कि किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती परमेश्वर के अनुग्रह से हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं हमें शिवानुग्रह से या हमारे गुरुदेव के अनुग्रह से परमेश्वर का एहसास हो जाता है और परमेश्वर को जानना फर्क है हम कभी कभी समझते हैं कि जैसे हमने सुना हम जान लिए जानना और पहचानना अलग अलग बात है यहाँ पर अभी आया पढ़ेंगे एक प्रतिभिज्ञा के बारे में उसके बारे में गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था मैं लक्ष्मण जो महाराज की बात बता रहा हूँ जिन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि एक लड़की की सगाई हो जाती है एक लड़के से दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं ओनायश वो मंदिर में मिलते हैं लेकिन वो एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है क्यों क्योंकि वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं फिर कोई व्यक्ति कोई रिश्तेदार उनका परिचय कराता है कि भाई यही व्यक्ति है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है तो उस समय वो आनंद के अतिरिक्त से भर जाती उस समय उसे लगता है कि मैंने आज पहली बार अपने होने वाले जीवन साथी को देखा ये क्या हुआ वो जानती थी कि मेरा इस नाम के व्यक्ति से संबंध होने वाला है शादी होने वाली इस परिवार में होने वाली लेकिन वो उस व्यक्ति को पहचानते नहीं थे। तो अब उसकी पहचान हो गई और उस पहचान के साथ में वो आनंद हृदय में बस गया यहाँ पर जब तक हम अपने स्वरूप को जानते हैं जब हम ये पढ़ते हैं समझते हैं, जानते हैं कि हमारी चेतना या हम जो चेतनारूपी हैं शरीर तो हमारा कुछ भी नहीं है तो शरीर तो हमारा अस्थाई निवास है यह हमारी जो चेतना है वही शिव है लेकिन हम उसको ठीक से पहचान नहीं पा रहे और जब तक हम उसको नहीं पहचानते तब तक हम उस आनंद से दूर हैं जिस दिन हम उस आनंद उसको पहचान लेंगे हम उस आनंद को अनुभव करने लगेंगे और वो आनंद ऐसा है जो न तो कभी कम होता है न उसे कोई छीन सकता है और वो आनंद नित्यवीन आनंद है ना उस आनंद में कभी भी उदासीनता नहीं होती नवीन आनंद वो आनंद हमेशा और अग्रसर ही होता है कम नहीं होता कभी तो ये हमने ये जाना था कि ये भिन्न भिन्न उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा हम इन बोधों को परमेश्वर के बोध को प्राप्त कर सकते अब इसके बाद हम थोड़ा सा काश्मीर शिव दर्शन को समग्रता से देख लें कि इसमें चार मुख्य धाराएं हैं और उन चारों मुख्य धाराओं में क्या फर्क है क्या अंतर है लेकिन विशेष बात यह है कि चारों मुख्य धाराएं उनके जो शास्त्र हैं वो करीब वही हैं उन्हीं से निकली हैं यानी उसके शास्त्र भिन बिन्न नहीं हैं कि चारों धाराओं में कोई विवाद हो या विरोधाभास हो बिल्कुल ऐसा नहीं है अन्यथा होता क्या है कि जब किसी भी धर्म में अलग अलग पंथ होते हैं तो उसमें विरोधाभास होते हैं हम ऐसा कहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं मानते तुम ऐसा करते हो हम ऐसा नहीं करते तुम ऐसा करते हो हम इसका उल्टा करते हैं। ऐसे विरोधाभास नहीं है यहाँ पर जो अंतर हैं वो मात्र बौद्ध की प्रक्रिया के अंतर है और ये प्रक्रिया के अंतर हमारी अपनी जो व्यक्तित्व है साधक की उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं अपनाना आवश्यक है इसलिए ये प्रक्रियांतर है और न तो उस ज्ञान में अंतर है न मूलधारणाओं में अंतर है न उन मूल शास्त्रों में अंतर है वो मूल शास्त्र वही हैं उन्हीं से सब ये चारों धाराएं निकली अब यहाँ पर ये चार धाराओं के संक्षेप में मतलब समझ लेते हैं कि चार धाराओं के क्या मतलब हैं सबसे महत्वपूर्ण धारा या सबसे पहली धारा है प्रत्यविज्ञा प्रत्य का मतलब होता है प्रत्यय का मतलब होता है रिवर्स पीछे फिर से जैसे हम अगर आगे निकल गए और फिर पीछे पलट के देखते हैं तो हम उस रास्ते को देखते हैं जिस रास्ते से गुजर चुके हैं जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे फिर पलट के देखोगे दरवाज़ा लगा लिया कि नहीं ये हमारा इसको बोले प्रत्यय प्रत्यय का मतलब होता है पीछे पलट कर, फिर से भूतकाल में झाँकना और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान विज्ञा मतलब होता है ज्ञान ठीक है तो अब यहां पर क्या मतलब निकलेगा प्रत्यज्ञा यानी हम पीछे पलटकर फिर से ज्ञान पाते ज्ञान तो हमारा मूल स्वभाव है हम उसको भूल गए थे अब फिर से पलटकर वापस उस ज्ञान को पा लेते और इस ज्ञान को पाते ही सद्य कल्याण होता है सद्य ज्ञान होता है सद्य मतलब इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी देरी के वो ज्ञान प्राप्त होता है जैसे ही परिचय कराया ये वही है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। बस और उस समय वो भाव अवतरित हो गया यहाँ पर आप प्रतिभिज्ञा हुई है और ये प्रतिभिज्ञा एकाएक होती है होती है। इसके अंदर किसी तरह का कोई देर या किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होती ये सदन होता है तो इसमें इसको सत्य ज्ञान बोलते हैं ये प्रतिभिज्ञा और ये प्रतिभिज्ञा शास्त्र हमने यहाँ पढ़ा भी है और आगे अब वक्त आएगा जब अपन तंत्र का अध्ययन करेंगे इसमें पुनः प्रतिभिज्ञा का अध्ययन होगा तो प्रतिभिज्ञा के जो मूल सनातन साहित्य है ये किसी को नहीं मालूम कि कहाँ से आया है लेकिन इसके प्रवर तक हम जानते हैं आठवीं सदी में सोमानंद आए थे आचार्य सोमानंद जिन्होंने ये प्रतिभिज्ञा शास्त्र फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत किया था कि प्रतिभिज्ञा कैसी और उसको किस तरह से अपने जीवन में उतारा जाए किस तरह से प्रतिभिज्ञा की अवधारणा साधना की जाए उसके बाद में सोमानंद के शिष्य थे उत्पलदेव सोमानंद जी ने शिव दृष्टि नामक एक साहित्य लिखा था शिव दृष्टि का मतलब होता है भगवान जिस दृष्टि से इस संसार को देखता है वो किस दृष्टि से देखता है उसी का वर्णन कि भगवान इस संसार को देखेगा किस दृष्टि से देखेगा आप अगर मकान बनाओगे तो खुद के मकान को किस दृष्टि से देखोगे आपके घर में आपका बच्चा होगा तो आप अपने बच्चे को किस दृष्टि से देखोगे इसमें भी कभी भेद है लेकिन वहाँ तो इतना भी भेद नहीं है कभी आप अपने उंगली को देखोगे तो किस दृष्टि से देखोगे बच्चा तो कभी विरोधी भी हो जाता है मकान कभी बेचना भी पड़ता है टूट भी जाता है अब इस उंगली को कैसे दृष्टि से देखोगे ये तो मेरा हिस्सा ही है मैं ही हूँ लेकिन यहाँ पर भी फिर भी, भी भेद है कभी कभी ये उंगली भी भी तागना पड़ती वहां तो इतना भी भेद नहीं है तो उस दृष्टि से जब अपने ही विकास की तरफ कोई देखता है तो वो है शिव दृष्टि तो सोमानंद जी ने शिव दृष्टि नामक एक साहित्य लिखा था वो आठवीं सदी के बाद, उनके शिष्य थे उत्पलदेव, देव यहां उत्पल अत्यधिक विद्वान थे उनमें पांडित्य भी बहुत था ज्ञान भी बहुत था और अद्वैत के जबरदस्त प्रवर्तक थे उनके बारे में हमें उनके दो साहित्य बड़े प्रसिद्ध हैं एक शिव स्त्रोत्रावली वो गजब के कवि थे हाँ उन्होंने एक शिव स्त्रोत्रावली किए हैं यहाँ पे आश्रम में उस शिव स्त्रोत्रावली में बड़ी मज़ेदार बात ये कि हास्य विनोद सब कुछ है जैसे हमने कृष्ण की बहुत सारी कथाओं में गोपियों को हास्य विनोद करते देखा है ऐसे ही यहाँ पर शिव स्त्रोत्रावली में जो साधक है, वो अपने इष्ट से अपने परमेश्वर से हँसी ठिठोली विनोद शिकायत नाराजी सब कुछ व्यक्त करता है तो बड़ा सुंदर साहित्य है और उस साहित्य के द्वारा वो अद्वैत शिव दर्शन आपको समझाते जाते हैं इसमें एक उदाहरण बताता हूं उसकी एक श्लोक का अर्थ उत्पलदेव की जो शिवस्त्रोत्रवली है वो कहते हैं कि हे है भगवान तेने मेरे मन में भक्ति जगा दी तो मैंने घर बार छोड़ दिया अब न तुम मिले ना घर रहा मेरे को तो कहीं कहा रहा <laughs> इस तरह उन्होंने बड़े अच्छे अच्छी श्लोक लिखे हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं तो इनका एक साहित्य हमने और पढ़ा है वो है ईश्वर प्रतिभिज्ञा जिसमें उन्होंने मूलतः अनिश्वरवादी दर्शनों का खंडन किया वो हम यहाँ पर आश्रम में पढ़ चुके हैं ईश्वर प्रतिभिज्ञा कई अनिश्वरवादी धाराएं थी किसी का नाम लेने से कुछ मतलब नहीं कई अनिश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते थे हाँ कोई बोलते थे कि हमारी चेतना हमारा जो मस्तिष्क है वो ईश्वर है कोई कहते थे हमारा मन ही ईश्वर है शून्य ही ईश्वर है इस तरह से और ईश्वर की अवधारणा आत्मा की अवधारणा को वो स्वीकार नहीं करते थे जो विचार को ही सब कुछ मानते थे मन के स्तर से अंदर नहीं उतर पाता मन और बुद्धि के स्तर पर ही वो रुके रहता है कि मन और बुद्धि ही जो कुछ है वो हमारा वास्तविक अस्तित्व है तो उसका उन्होंने तार्किक रूप से खंडन किया और वो ईश्वर प्रतिविज्ञा के अंदर और उसके अलावा न केवल खंडन किया और वरन अपनी बात कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है कैसा है वो कैसे कार्य करता है और कैसे इस संसार को चलाता है उसको हम कैसे अनुभूत कर सकते हैं उसके बारे में बड़ा विस्तार से ईश्वर प्रतिभिज्ञा बताया है तो इतने विद्वान थे वो और उस समय उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो कालजयी रचनाएं थी ईश्वर प्रतिभिज्ञा और शिवस्त्रोत्रा वाली इसके बाद उनके जो शिष्य थे वो थे लक्ष्मण गुप्त और ये जो लक्ष्मण गुप्त थे वो अभिनव गुप्त के गुरु थे इनके जो शिष्य थे लक्ष्मण गुप्त वो अभिनव गुप्त जी के गुरु थे वो प्रतिभिज्ञा के गुरु थे उन्होंने प्रतिभिज्ञा शिवदर्शन उनसे सीखा इसके अलावा उनके एक गुरु थे भूतिनाथ जिनसे उन्होंने वेदांत सीखा वेद और वेदांत सीखा भूतिनाथ जी से इसके बाद जो दूसरी धारा है वो है कुल की प्रतिभिज्ञा के बाद दूसरी धारा आती कुल की कुल का मतलब होता है समग्रता टोटेलिटी कुल अपन सामान्य भाषा में भी बोलते हैं कुल कुल का मतलब होता है समग्रता हम जब कहते हैं हमारे किस कुल से हैं इसका भी मतलब ये होता है कि वो समग्रता से आपके एनसिस्टर्स के या आपके परिवार के बारे में हमको जानकारी चाहिए तो किस कुल से हो कुल का कहने का मतलब ये होता है कि आपकी व्यक्तित्व की जो समग्रता कहाँ से आई है उसको हम पूरी तरह से जानना चाहते तो कुल का मतलब होता है टोटेलिटी समग्रता अब वो यहाँ पर एक थोड़ा सा फ़र्क है पहली जगह पे हमने क्या देखा था कि इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन सडन ज्ञान एकाएक एक ज्ञान होता है जैसे हम पहचानते हैं वैसे ही हम ज्ञान से आनंद से भर जाते हैं अब यहाँ पर दूसरी स्थिति है समग्रता पूर्ण जीवन इसमें जीवन में हम सामान्य जो हमारे अनुभव होते हैं। सामान्य अनुभव में अगर हम अपने आप का सामान्य बुद्धि से विश्लेषण करें तो दो तरह के अनुभव होते हैं एक वो अनुभव होता है जिसमें हम लगता है कि हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं एक वो अनुभव होता है जिसमें लगता है कि हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं जैसे अगर हम पूजा करते हैं तो हमको लगता है हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं मंदिर जाते हैं तो लगता है हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं तीर्थ करने जाते हैं जैसा लगता है हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं हम कभी सच बोलते हैं तो लगता है ईश्वर के करीब जा रहे हैं किसी का परोपकार करते हैं तो हमको लगता है हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं इस तरह से इसको बोलते हैं उत्थान की स्थिति अब इसके अलावा इससे उल्टी स्थिति होती है अवतरण की हमको लगता है हम मंदिर जाने में आलसी कर रहे हैं पूजा हमसे होती नहीं काम से कई बार हमको झूठ बोलना पड़ता है वो अवतरण की स्थिति होती है या ज्ञान की स्थिति होती है तो इन दोनों स्थितियों में चैतन्यता हमारी बनी रहे क्योंकि जीवन में दोनों स्थितियाँ आएंगी आप कई काम ऐसे करोगे और मजबूरन भी करोगे जिन कार्य के दौरान आपको लगेगा ये कार्य है या त्याज्य है ऐसे काम नहीं करना चाहिए है न अगर कोई धूम्रपान करेगा तो उसको मन में तो लगेगा यार अपन गलत कर रहे हैं मध्यपान करेगा तो उसे लगेगा कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन गलत और सही यहाँ पर उस गलत सही से परे की बात है हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस सबके बीच में हमारी चेतन जागरूकता बनी रहे यानी मैं करने वाला कौन हूँ चैतन्य हूँ और उस चेतना की ऊर्जा से उस चेतना की प्रेरणा से ये मेरा शरीर ये सब काम कर रहा है अच्छा भी कर रहा है बुरा भी कर रहा है ईश्वर की ओर जाना ईश्वर से दूर जाना ये जो हमारे जो अनुभव हैं ये हमारे अनुभव समाप्त हो जाते हैं क्यों समाप्त हो जाते हैं कि हम अपने आप से दूर जा नहीं सकते चलो मैं इस आश्रम से दूर जा सकता हूं मेरे घर के नजदीक जा सकता हूं घर से दूर जा सकता हूं लेकिन मैं अपने आप से ना तो दूर जा सकता हूं ना पास आ सकता हूं क्योंकि मैं स्वयं हूं उससे कैसे दूर जाऊंगा पास जाऊंगा इसलिए ईश्वर से दूर पास ईश्वर ही कैसे जाएगा ईश्वर ईश्वर से दूर कैसे जाएगा ईश्वर ईश्वर के पास कैसे जाएगा इसलिए जब हम चैतन्य रूप से अपने आप को जानते हैं, तो आरोहण हो चाहे अवरोहण वो चैतन्यता बनी रहती चैतन्यता वो जागरूकता बनी रहती है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ और यहाँ पर उस टोटेलिटी में यानी अच्छे बुरे संसार के समस्त कार्यकर्ता उसे अब इस बात का बंधन नहीं होता कि क्या करना और क्या नहीं करना वहाँ विधि निषेध नहीं है सामान्यतः हमारे जितने धर्म के पंथ हैं उनमें विधि निषेध ऐसा मत करो ऐसा करो नहाने के पहले मंदिर मत जाओ नहाने के बगैर प्रसाद मत खाओ ऐसा बहुत सारे विधि निषेध उदाहरण बता रहा हूँ ढेर सारे विधि निषेध है लेकिन इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर न तो अपवित्र होता है न उसको और अधिक पवित्र किया जा सकता वो तो सर्वाधिक पवित्र पहले से ही है वो जिसको छूदेगा वो पवित्र हो जाएगा तो वो कैसे अपवित्र होगा जैसे हम कहें कि हम स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं तब तक जब तक हम इस शरीर को मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ लेकिन जब मैं मानता हूँ मैं चैतन्य हूँ तो वो चैतन्य कैसे स्नान करेगा वो अपवित्र होता ही नहीं तो पवित्र कैसे होगा इसलिए उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है यानी वो अब जो जैसा करता है लेकिन साधक में कुल के साधक में और अन्य व्यक्ति में एक फर्क है कुल का साधक सतत अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति जागृत रहता वो ये जानता है कि मैं नहीं कर रहा यह शरीर नहीं कर रहा है जो बुद्धि मैं बोलती है यह नहीं कर रही वरण यह कार्य परमेश्वर मेरे भीतर है चैतन्य रूप में बैठा है या मैं ही परमेश्वर हूं चैतन्य रूप में हूं और यह कार्य करूं इस तरह से उसके कार्य को वो उस भावना से करता है कि मैं ईश्वर स्वरूपता से कर रहा हूँ तो वहाँ पर उसे कोई विधि या निषेध की आवश्यकता नहीं जैसे हम कहें कि भगवान के मंदिर में जाने के लिए ऐसा करना है लेकिन भगवान को तो नहीं करना है ऐसा भगवान को स्वयं थोड़े ना ऐसा करना है आप कहो कि पट जब बंद हुए तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे लेकिन भगवान को तो होंगे भगवान को तो होंगे भगवान को कैसे बंद करोगे तुम जब तुम तो पट जो झपके का पर्दा बंद होता है वो पर्दे में ही तुमको जब कृष्ण दिख जाएंगे तो फिर तुम उसके कैसे कह सकते हो कि बंद हो गया दर्शन दर्शन बंद होगा ही नहीं क्योंकि वो झपके में भी वो है इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सतत जागरूक रहना जरूरी तो कौल का साधक कुल का साधक सब कुछ सांसारिक व्यक्ति की तरह दिखता है सब संसारिक काम करता है लेकिन उन संसारिक कामों के बीच उसकी जागरूकता कभी भी कम नहीं होता वो सतत पूर्ण जागरूक बना रहता और इस प्रकार की साधना करने वालों को हम कॉल बोलते हैं आपने बहुत सारे लोगों के सरनेम भी सुने होंगे कॉल साहब वो वहीं से आए हैं सरनेम जो उन्होंने उस परम्परा को अपनाया होगा उनके पूर्वजों ने इसलिए उनको कौल कहते थे कि तो कुल की साधना चेतना की साधना है अपने आप को चैतन्य रूप में जानो उसके बाद में कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप बाहर किसी विधि निषेध का हो तो, अब यहाँ पर ये यह जो दो हैं कुल और प्रतिविज्ञा ये दोनों समय और अंतरिक्ष से परे यहाँ पर आपको ना तो किसी तरह का क्रम है इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन और आप जब दूसरी बार अपने आप को चैतन्य रूप से जानते हो तो यहाँ पर न कोई समय का बंधन है न कोई अंतरिक्ष का बंधन है ये दोनों विधाएं समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे हैं लेकिन अब ये तीसरी है जिसको हम क्रम कहते हैं जैसा कि नाम बताता है क्रम या ना ये क्रमिक रूप से आपको परमेश्वर का विरोध कराता इसमें सक्सेशन है यानी एक के बाद एक तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर की ओर अग्रसर होते हैं तो ये जो क्रम है इसके अंतर्गत अधिकतर शाक्त पाए आता है जिसे हमने बताया कि अपनी चेतना को पहचाना फिर उसको क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर की तरफ उत्थान करना कि मैं शिव हूँ इस बात की दृढ़ता से आपको विश्वास आए या मैं ब्रह्म हूँ सब धर्मों में इसका एक हिस्सा है जो चेतना को या अपने आत्मा को परमेश्वर मानता है लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा है वो उससे अलग है वो ईश्वर को भगवान को आसमान में मानता है और बाकी अपने आप को धरती पर मानता है वो चाहे हम लोग भगवान को महा मानते हैं कि आसमान में बैठे हैं हम तो धरती पे हैं सीमित लोग हैं शिव दर्शन हो या अन्य मार्ग हो सभी मार्ग में हम लोग अपने आप को छोटा उसको बड़ा मानते लेकिन क्रमबद्ध रूप से अपनी उस स्थिति को सीमित स्थिति को उच्चतर स्थिति तक ले जा सकते यहां तक कि मुस्लिम धर्म में भी आत्मा को ब्रह्म मानने का कई लोगों ने प्रयास किया हालांकि उनको कईयों को सजा भुगतना पड़ी लेकिन हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि अपने अपने मान्यताएं हर किसी व्यक्ति की या हर किसी समाज की हैं यहां पर आत्मा को ईश्वर मानना ये हमारा मूल रहे हैं इसमें तो ये इस क्रमबद्ध तरीके से आरोह में एक तो शाक्त आता है एक हमने पढ़ा था द्वादश काली इसको हमने तंत्रसार के समय में पढ़ा था तंत्रसार जब पढ़ा था तो द्वादश काली क्या है इसको अति संक्षेप में समझ लेते हैं कि एक मटकी रखी है मैंने उस मटकी की तरफ अपनी दृष्टि करी क्षण भर के बाद मुझे समझ में आता है कि ये मटकी है ये काले रंग की है ये मैंने नहीं रखी ये पानी से भरी है ये पता नहीं किसने रखी है पता नहीं इसका पानी कैसा है ये पानी टपक रहा है मतलब उसके बारे में बहुत सारी बातें मुझे आप मालूम पड़ती हैं तो मेरी निगाह उस पर जाती है उसके बाद वो मटकी मेरी चेतना में आती है ये ज्ञान अंदर पैदा होता है सारा मटकी के बारे में जो कुछ ज्ञान पैदा हो रहा है वो अंदर पैदा होगा तो मेरी दृष्टि वहाँ गई वहाँ से जानकारी फिर लेकर आई दृष्टि वहाँ गई जानकारी वापस मेरे पास आई और मेरी चेतना के अंदर उसके ज्ञान का प्रकाश उसने उत्पन्न करा कि क्या है तो ये जो क्रम है इस क्रम को अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमको संसार समझ में आ जाता है इसको हमने द्वादश काली के रूप में एक बार समझा था इसको अभी जैसे हम फिर से जब अपन तंत्र पढ़ेंगे तो इसको हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इस प्रयोग के बारह हिस्से हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसका ज्ञान पाते हैं और उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं इस के बारह क्रम हैं बारह हिस्से है। इसको हम द्वादश काली कहते हैं और उन अलग अलग बारह हिस्सों के अपने अपने नाम भी हैं जो हमने एक बार पढ़े थे तो वो हम समय पर फिर पढ़ेंगे इसके अंदर जो कुंडलिनी जागरण होता है प्राण कुंडलिनी जागरण वो भी इसके के अंतर्गत आता है तो इसके गुरु शिवानंद नाथ थे जिन्होंने इसको फिर से पुनर्जागृत किया था क्योंकि इसके अंदर जो कुछ ज्ञान हमारा था वो समय के साथ में विलुप्त तो हो गया था तो ये ऐसे गुरु आए हैं जैसे वो सोमानंद जी आए थे इसमें कुल के कुल के अंदर सुमतिनाथ जी आए थे उनके शिष्य थे सोमनाथ उनके शिष्य थे शंभुनाथ और शंभुनाथ जी से उन्होंने ये कुल का ज्ञान अभिनव गुप्ता जी ने लिया था तो अभिनव गुप्ता जी ने प्रतिभिज्ञा का ज्ञान लक्ष्मण गुप्ता जी से लिया था और शंभुनाथ जी से कुल शास्त्र का ज्ञान लिया था भूतिनाथ जी से उन्होंने वेदांत भी सीखा था मैंने वो ऐसे थे कि जहाँ भी ज्ञान मिलता था चले जाते थे और उनके चरणों में प्रार्थना करते थे कि मुझे ही ये सिखा मैंने वो ज्ञान के इतने पिपासू थे कि वो संसार भर में अपने जाते थे और अंततः वो एक बहुत विद्वान बन गए थे और न केवल इतना कि विद्वान बन गए थे उन्होंने इस अपने समस्त अनुभवों को लिखा लिपिबद्ध किया अपने शिष्यों को बताया और वो ज्ञान आज तक हमारे लिए दिशा निर्देशक बना हुआ है तो इस क्रमबद्ध ज्ञान को क्र, क्रम कहते हैं इसके बाद में चौथी धारा है इस स्पंद की जो स्पंद में जो स्पंद की धारा है उसमें मूल बात यह है कि जहाँ गति है वहाँ जीवन है जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ गति है वहीं ईश्वर है और गतिहीनता कहीं भी नहीं है गतिहीनता कहीं भी नहीं कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में अब यह बात जब कही गई होगी तब विज्ञान इसके साथ नहीं था मेरे पत्थर को रख दो तो हजार साल वहीं पड़ा रखता वो तो गति हीन है लेकिन हमको अब मालूम पड़ा कि उसके अंदर तो एटम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो लगातार गतिशील हैं, और फिर वो जो पत्थर है आप उसको हजार साल बाद देखोगे तो उसका वजन कम हो जाएगा क्योंकि कोई भी वस्तु हो उसमें क्षरण होता ही है वो शरण की गति कपूर की होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा पानी होगी तो उड़ जाएगा पत्थर रोका तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन शरण सबका होगा इसलिए गति के बगैर शरण नहीं हो सकता शरण है मतलब वहाँ पर गति है गति का मतलब है स्पंदन इस इसलिए उसका नाम रखा हुआ स्पंद इस शास्त्र इसके अलावा स्पंद इस का एक और गहरा मतलब है कि परमेश्वर के अंतस में जब तक एक स्पंदन नहीं होगा कि मैं इस सृष्टि की रचना करूं, तब तक यह सृष्टि कैसे रचित होगी सृष्टि तभी रचित होगी जब परमेश्वर के अंतस में उसकी चेतना में या उसका स्वभाव है उसमें उसके विमर्श में जिसको हम विमर्श कहते हैं वही उसकी शक्ति भी है क्योंकि जो विमर्श कर सके वही अपनी शक्ति का कुछ उपयोग कर सक मीनिंगफुल जिसका कोई मतलब निकले जैसे अगर मुझे कोई भाषा भी आती है मैं लिख सकता हूँ चित्र बना सकता हूँ जिसका कोई मतलब निकले बात कह सकते जिसका कोई मीनिंग निकले है ना लेकिन अगर मेरे माँ चेतना नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा इस्टीरोटाइप या मशीन हो जाएगी है ना जो उसको सिखाया गया वो करेगी चाबी भरोगे तो खिलौना वैसे ही चलेगा उसमें अपना स्वयं का कोई योगदान नहीं है क्योंकि उसका स्वयं है ही नहीं उसका चैतन्य है ही नहीं उसका जो चैतन्य है वो माया से पूर्णता अच्छा आच्छादित है वो उस समय स्वयं कोई निर्णय लेने में अक्षम है आप चाबी के खिलौनों की चाबी भरकर रखो तो वो जब तक चाबी चलेगी वो चलेगा लेकिन उसके अंदर उसका अपना कोई योगदान नहीं तो इस तरह से स्पंद ही गति ही जीवन है ये मानने वाले स्पंद इस और इसके गुरु थे ये विज्ञान भैरव स्वच्छंद तंत्र तंत्रालोक का छठा अध्याय ये हमारे इसके मूल स्रोत हैं जहाँ से इस स्पंद को समझा जा सकता है इस स्पंदकारिका से समझा जा सकता है तंत्रालोक के छठे अध्याय से समझा जा सकता है और इस स्पंद को सम, इसको समझाने के लिए स्वच्छंद तंत्र है विज्ञान भैरव इनको हमने यहाँ पर आश्रम में समय समय पर समझा भी और वा, वास्तव में आने वाले समय में हम फिर से इनको समझने का प्रयास करेंगे तो ये समस्त शास्त्र और इसमें वसुगुप्त थे 8वीं सदी में वसुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि एक पहाड़ी है उस पहाड़ी पर जाओ और एक बहुत बड़ी शिला है जिसको वहाँ पर लोग शंकरपल बोलते थे उस शिला में कुछ ज्ञान लिखा हुआ है तो उस ज्ञान का अर्थ लोगों को समझाओ तो वो स्वप्नादेश मानकर वहाँ गए और उन्होंने उस शंकरपल को स्पर्श किया बताते को स्पर्श करते ही वो पलट गई और उसके नीचे शिवसूत्र लिखे हुए थे जो हम सतोत्तर सूत्र पढ़ते हैं यहाँ पर शिव सूत्र के वो उस पर उकेरे हुए थे तो उन सूत्रों को उन्होंने स्मरण किया और अपनी अंतर चेतना से जोड़कर उसका व्याख्या की उसकी और वो लोगों को बताई तो वो शिव सूत्र के रचनाकार के रूप में हम किन को जानते हैं वसुगुप्त को जबकि वसुगुप्त कहते थे मैं रचनाकार नहीं हूँ मैं तो पाठक हूँ मैंने तो वो पढ़े और उनकी व्याख्या करी तो वो शिव सूत्र के प्रणेता थे उसके अलावा उन्होंने स्पंदकारिका भी लिखी स्पंदकारिका लिखी उसके बाद में स्वयं उसकी व्याख्या भी लिखी उसके बाद में उनके शिष्य थे कल्लट जिन्होंने उस स्पंदिका की पुनः व्याख्या करी उसके बाद में मूलतः स्पंदकारिका के मूल व्याख्याकार कल्लटी कहलाते हैं रचनाकार वसुगुप्त और उसके बाद में कम से कम 200 वर्ष बाद क्षेमराज जी जो अभिनवगुप्त के शिष्य थे उन्होंने इसकी फिर व्याख्या करी इस तरह से हमको भिन्न भिन्न व्याख्याएं है, प्राप्त हैं उनको समय समय पर हमने यहां पर अध्ययन भी किया तो शिव सूत्र की मुख्य व्याख्या क्षेमराज ने भी की है कलट ने भी किए तो इन व्याख्याओं में भी भिन्नता है लेकिन जो लक्ष्मण जी महाराज ने जब शिवसूत्र समझाए तो क्षेमराज जी की व्याख्या को महत्व दिया था और उन्होंने क्षेमराज जी की, की गई व्याख्या के आधार पर ही शिवसूत्र समझाया था तो ये हमारे चार मूल गतियाँ हैं प्रतिविज्ञान इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन एकाएक ज्ञान यहाँ पर कोई क्रम नहीं है दूसरा है कुल जिसमें हम संसार में समग्र जीवन जीते हैं यहाँ पर अच्छा बुरा विधि निषेध ऐसा कुछ नहीं ये है ये तीर्थ स्थान है या अतीर्थ स्थान ऐसा नहीं है ये ध्यान है और ये अध्ययन का समय है ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा पूजा का समय और ये मेरा बिना पूजा का समय क्योंकि वहाँ समस्त समय एक जैसा है क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ये समय के भेद संभव नहीं है ना अंतरिक्ष के भेद संभव है जैसे अपन ने समझ लिया था कि दर्शन हमारे लिए बंद हो सकते हैं भगवान के लिए कभी भगवान के दर्शन बंद नहीं हो सकते वो समग्र पूर्ण जीवन है इस बात को जो समझ सकता है और उसके अनुसार जी सकता है और उसी चेतना में रह सकता है जो आरोहण और अवरोहण दोनों स्थितियों में अपनी चेतना को संभाल सकता है वो है कुल हाँ ये कुल बीच में इसके ऊपर कहीं भ्रांतियां पैदा हुई थी क्योंकि कई लोगों को ऐसा अधूरे ज्ञान से जो पूर्ण कॉल थे उनको तो कोई समस्या नहीं थी समझते थे लेकिन कुछ लोगों को अधूरा ज्ञान हुआ उन लोगों ने क्या सोचा हम उसके एक पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं हमारे गुरुदेव बोलते थे मीठा मीठा खा जाता है आदमी और कड़वा कड़वा थूक देता है तो जब उसको अगर स्वीकार करना है कुल के ज्ञान को तो पूरी तरह स्वीकार करो उन्होंने ये थोड़े बोला है कि जो कुछ करते हो वैसे करते रहो उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि जैसे करते करते रहो बेमानी करते, करते तो करते रहो चोरी करते हो तो करते रहो सारे गंदे काम करते हो तो करते रहो लेकिन उस समय जागरूकता कहाँ जाएगी अगर पूर्ण जागरूकता से नहीं किया तो फिर तो कर्मफल के बागी बनना ही है इसलिए हम आधी बात को इसलिए ये जो कौल संप्रदाय है इसको अत्यंत गुरुगम में बताया गया है इसलिए गुरुगम में बताया गया है कि लोग इसमें भ्रष्ट हो सकते क्योंकि लोग सोचते कहीं नहीं करना रहे अपने को तो हम जैसे हम तो भगवान हैं हम कुछ भी करें हमको कोई पाप नहीं पुण्य नहीं कुछ नहीं लगेगा ऐसा नहीं है ये तो तब की स्थिति है जब आपने चेतन स्वरूप को न केवल पहचानो बल्कि उसी में जियो उसी रूप में आप समस्त कार्य करो आधा आधा तो हम मानेंगे कि हम चाहे जो करेंगे मन फाएगा जो करेंगे है ना और फिर मन के गुलाम बने रहेंगे और चेतना के स्तर से दूर चले जाएँगे तो उस स्थिति में हम सब कर्म-फल के भाग्य हैं इसलिए ये कुल संप्रदाय को गुरुगम में कहा गया कि ये सिर्फ गुरु के निर्देश में ही इसकी साधना की जा सकती है प्रतिपिज्ञा सरल है इस बात में कि हम अपने ज्ञान से अपना उत्थान आसानी से कर सकते हैं क्रम में भी इतनी कठिनाई नहीं है हम जैसे हमने बताया था कि शाक्तोपाय से हम अपनी चेतना को ऊपरी स्तर पर उठा सकते हैं इसके अलावा स्पंद जो परमेश्वर ने संसार बनाया अपने प्रथम स्पंदन से और उससे वर्तमान स्वरूप में कैसे आया ये हम कई बार पढ़ चुके हैं का में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उसके अंदर प्रथम स्पंदन पैदा हुआ उसके बाद में उसने अपने आप को किस तरह सृष्टि के रूप में परिवर्तित किया उसको भी वक्त पे वो भी आएगा अपने तंत्र में हम उसको भी पढ़ेंगे इस तरह से समग्रता से आज हमको ये इतना ये समझ में आ गया कि इस जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसके इतने विभाग हैं चार विभाग हैं इन विभागों के अंतर्गत ही हमारा आगे का अध्ययन जारी रहेगा और इसमें मूल बात यह है कि वो शिवावस्था अपनी चेतन्य स्वरूपता को पहचानना और उसमें जीना उसके लिए तरीके हमारे अपने अपने व्यक्तिगत जो हमारे व्यक्तित्व हैं या हमारे अनुभव हैं उसके हिसाब से तरीके बदल सकते हैं हो सकता है कि तरीके एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा कारगर हो, दूसरे के लिए कम कारगर हो, इसलिए वो विभिन्न धाराएं हैं, लेकिन इन धाराओं में वैसे विरोधाभास नहीं हैं जैसे अन्यथा अन्य पंथों में होते हैं एक पंथ दूसरे से पूर्णतः विरोध दर्शाता है ऐसा इसमें नहीं है पर सम, समग्रता से एकता है तो इसलिए यहाँ पर यह हम जब काश्मीर शिव दर्शन पढ़ते हैं तो इन चारों चीज़ों को पढ़ते हैं हम क्रम कुल प्रत्यभिज्ञा और स्पन्द इन चारों के अध्ययन करते हैं हमने इनके सबके शास्त्रों का यहाँ आश्रम में अध्ययन किया है तो ये आज हमने इसका समग्र एक व्यू देख लिया है इनके गुरुगण कौन है इनके बारे में ये जानकारी मिल गई है और इसके बाद में अपन गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर उनकी इजाज़त से उनकी इच्छा से तंत्रालोक का अध्ययन आरंभ करेंगे जो एक कठिन है उसमें हम सब लोग प्रयास करेंगे कि उसको समझ सकें और उसमें हमारा अवगाहन हो सके यहाँ पर जब माँ प्रभादेवी जी आई थी तो वो तंत्रालोक की किताब के पीछे लिख कर गई थी कि शिव के अनुग्रह से आपको ये तंत्रालोक का अवगाहन अवश्य होगा है ना तो उनके आशीर्वाद को ही आज्ञा मानकर अपन आगे से अगले सप्ताह से तंत्रालोक का अध्ययन आरंभ करेंगे तो ये अभी तक हमने जो कुछ हफ्ते छः हफ्ते से जो समझा ये हमारा शिव दर्शन का एक आउटलाइन समझा शिव दर्शन क्या है इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या हैं शिव को हम क्या समझते हैं हम एक पत्थर नहीं समझते शिव को वरण एक एक डायनामिक डांसर समझते हैं ये जो एक सतत नृत्यशील है जो एक शिव का जो नटराज वाला स्वरूप है वो समस्त सृष्टि परमेश्वर का नृत्य है उसी रूप में हमें संसार को समझते हैं और विज्ञान छोटे छोटे छोटे छोटे अलग अलग, अलग अविष्कारों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों में आकर वहीं पर रुकता है जो ये बात हमारी तंत्र की अवधारणा कहती है उसी पर विज्ञान आकर रुकते चाहे वो अंतरिक्ष के बारे में हो समय के बारे में हो चेतना के बारे में हो इस विश्व की हमारे चेतना से अभिन्नता के बारे में हो या विश्व में चेतना की सर्वोच्चता के बारे में हो समस्त बातें वहीं पर आकर टिकती हैं क्योंकि विज्ञान कभी भी इससे अलग नहीं जा सकता अगर विज्ञान प्रतिबद्धता से खोज करेगा विज्ञान के रास्ते से खोज करें चाहे योग के रास्ते से खोज करें सत्य तो अडिग है किसी भी रास्ते से हम पहुंचेंगे उसी सत्य पर पहुंचना है तो इस तरह से हमारी जो इंट्रोडक्टरी या जो परिचयात्मक सभाएं थी ये मैंने आज अपनी पूर्ण होती हैं इसके बावजूद हृदय में कोई प्रश्न या कोई नई बात आएगी तो चीज़ हम डिस्कस करेंगे और अगली बार से गुरुदेव के आदेश से यहाँ तंत्रलोक अध्ययन आरम्भ करेंगे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 सखी सरकार की जय ओं की जय ओम भद्रम करने देवाहा, पशे माक्ष स्त्री रंग सुुवा सस्तनुभ वशेमह दे यदा ओं सहना वहत सहनौ भुन तो सह वीर कर्वामहे तेजस्वीना वधितमस्तु माँ ओ स्वस्ति इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षर हरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओं पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शांति